अत्यंतिक दुखों की निवृत्ति नहीं होती इसलिए मनुष्यों का परम हित है शास्त्र की दृष्टि में दुर्विज्ञ आत्म तत्व का अनुभव यही परम हित है और मनुष्य का यह परम हित तो मनुष्यों को प्राप्त हो जाए ऐसी दृढ़ इच्छा हैं श्रुति की इसलिए श्रुति यदि एक प्रकार से ओ, समझ में नहीं आया तो प्रकारांतर से बार बार उसी स्वरूप का निरूपण करती हैं क्योंकि श्रुति को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 वेद आलस्य करता तो जो जिनके बुद्धि में दुर्विज्ञ आत्मतत्व का अनुभव में प्रतिबंधक उतर्क नाम का दोष बैठा हुआ है उसके कारण भेदवादी तार्किकों के द्वारा उपस्थित किए गए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 ने सब शरीरों में आत्मा एक है इसे समझाने का प्रयत्न किया तो अग्नि जय से स्वरूपतः एक है उसका कोई चतुष्कोणाकार गोलाकार या त्रिकोणाकार आकार नहीं है लेकिन दाह्य काष्टादि जिस आकार के हैं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 आत्मा भी अलग अलग शरीरों में अलग अलग नहीं अपितु एक है ऐसे वायु भी आध्यात्मिक वायु प्राण रूप से चौरासी लाख प्रकार के कार्यक्रम संघातों में प्रविष्ट होकर के तद, तद आकार वाला तथा उतने भेद वाला प्रतीत होने पर भी वायु के वस्तुतः वे भेद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 एक कुतर्क का निवर्तक श्रुति मूलक सूतर्क सामने आया तो वह कुतर्क अप्रतिष्ठित सिद्ध होने पर पूर्व कुतर्क दो तार्किकों का ये नकारेण आत्मभेद सिद्ध हो ऐसे ही कल्पना करते हैं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 इस कुर्क का निराकरण करने के लिए सूर्य दृष्टांत ग्यारहवें मंत्र में बताया जा रहा है इसलिए इसका अवतरण लिखते हैं भष्कर भगवान की एकस्य से इत्यादि से और इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है परमात्मा दुखी शात दुख्य भिन्नवात इत्याह एकस्य एक इति तो परमात्मा पक्ष दुखिवसाध्य दुखभिन्नवात्तु लोकवदृष्टान ये उतर्क कि परमात्मा को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 जो वेदांती को भी इष्टापत्ति नहीं है अनिष्टापत्ति है इति प्राप्त अतः इदम उच्यते इसलिए इसे दूर करने के लिए यह कहा जा रहा है तो ग्यारहवा मंत्र हैं सूर्यो यथा सर्वलोकस्य थोक चक्षुप्य चुष्योष तर्वूता न लिप्य से लोकदुखेन बाह्य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 प्रकाश तो सूर्य शब्द से लेना है सूर्य प्रकाश स्वरूप होने के कारण प्रकाश हो तो ये प्रकाश जैसे चाक्षुष प्रमा में सहयोगी बनता है उसके विषय का प्रकाशक बनकर के विषय का आवरक भौतिक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 लेकिन दृष्टा में उस निशिद्ध दर्शन को सहयोगी बना जो सूर्य है उसमें वह आध्यात्मिक चाक्षुषोष पापादि का लेप नहीं होता संसर्ग नहीं होता और बाह्य दोष हैं तो बाह्य जो प्रकाश्य वस्तु चाकसूस यानी चक्ष इंद्रिय की विषय भूता है और उनमें रहने वाले जो अशुद्ध्यादि दोष हैं उन रूप अशुद्धि से भी प्रकाश दुष्ट नहीं होता दोषयुक्त नहीं होता ये दृष्टांत है तो दृष्टा में तो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 उस परमात्मा में दुखी के दुख रूप दोषों का संपर्क नहीं होता इसे कहा जा रहा है उत्तरार्थ में दार्टान को बताने वाला इस मंत्र का उत्तरार्थ है एक तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य तो सर्वभूतांतरात्मा तो सर्वभूत हैं समस्त जीव और उनकी अंतरात्मा यानी वास्तविक स्वरूप जीव है बुद्धिस्थ चिदाभास और जिसका आभास है वह चित्त हैं अंतरात्मा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 उसे कहा जाता है यहाँ पर एक प्रकार से भूत शब्द से सर्वभूतांतरात्मा में सर्वभूत हुआ बुद्धिस्तचिदाभास यानी बुद्धि के साथ तादात्म्य तादात्म्यध्यास करने वाला भ्रांत चैतन्य वो भ्रांत चैतन्य है जीव और उसका अंतरात्मा है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 एक जीव का बनता है ऐसा नहीं सारे शरीरस्थ जो भोक्ता है जीव उन सब का अंतर्यामी एक है इसलिए कहा कि सर्वभूतांतरात्मा एक है। तो जैसे सूर्य भी एक है एक ही सूर्य सभी दृष्टा अलग अलग शरीरस्थ जो जीव है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 सर्वभूत शब्दित जो जीव हैं तत्त सुख दुखादि धर्मों के आश्रयभूत धर्मी बुद्धि के साथ तादात्म्यापन्न अलग अलग जीव उनमें भी आपस में औपाधिक भेद हैं बुद्धि का भेद होने से और फिर जिस जीव की भूता बुद्धि जिन विकारों से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 परमात्मा में ये सब नहीं है इच्छा इच्छा निमित्त कर्म इसलिए उनका फल सुख दुखादि का भी संसर्ग नहीं है तो लोक दुख से यानी कार्यक्रम संघात तादात्म्य अपन तादात्म्यपन्न जीवों के दुखों से दुखी क्यों नहीं होता परमात्मा तो कहते इसलिए कि बाह्य वो बाह्य है कार्थ हैं जैसे रस्सी के जो दो अंश हैं एक सामान्य अंश ईदम अंश और एक विशेष अंश रज्जु अंश तो भ्रांति से रज्जु के सामान्य अंश ईदम में प्रतीयमान जो सर्प है उस सर्प का भ्रांत पुरुष को विष का संसर्ग प्रतीत हो रहा है खाली ईदम मात्र दिखता वह विषैला न दिखता तो ईदम से भय थोड़ा ही होता रस्सी में आरोपित तो सर्प से भय हो रहा है अर्थ है और वहाँ पर सर्प तो ही नहीं रस्सी का इदम अंश सर्प रूप से दिख रहा है वो जो इदम अंश है उसमें तो आरोपित सर्प का संसर्ग होने से सर्पगत जो प्रतिकूल है विष उसका संसर्ग हो जाएगा आविद्यक वह विषयला प्रतीत होगा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 भ्रांति का अविषय है इसलिए आरोपित तो सर्प के विष वीश से विषैली उस समय भी रसी नहीं है और इधम अर्थ का अध्यासिक संसर्ग अध्यस्त सर्प के साथ होने से उस आध्यात्तात्म्य के कारण आध्यात् विष भी इदम अर्थ में रहता है वो आध्यात् है और जैसे ही उस इदम अर्थ का आध्यासिक तादात में संसर्ग रस्सी के ज्ञान से निवृत्त होता है तो उस समय वह इदम अर्थ रस्सी से अभिन्नतया प्रतीत होता है तो उसमें नहीं होता विष आरोपित विश्व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 तादात्म्य अध्यास न होने से तादात्म्य संसर्ग न होने से किसी भी उपाधि के गुण दोषों से वह युक्त नहीं होगा वो बाह्य है बाह्य का अर्थ है वो सर्वभूतांतरात्मा बाह्य का अर्थ है भ्रांति का अनाश्रय है भ्रांत नहीं है अध्यासवान नहीं है जो अध्यासवान पुरुष हैं उसी का सामान्यांश चिदाभा जीव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 नादत्ते क्यचि पापम न चुता विहु अज्ञान वृत ज्ञान तेन मुह्यव तो प्रभु अने परमात्मा वस्तुतः न किशी के लेता है न पाप लेता है लेकिन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 लीला लोक लोकवत ये कहा जाता है ना। तो एकस तथा सर्वूता न लिप्यते लोकदुखेन बाह्य को देखिए सूर्यो यथा आलोकेन उपकारम क पुरुषादि मूत्रपुरादीअसुचि प्रकाशन सर्वलोकस्य चक्षुरपि चक्षुरपन्न न लिप्यते चाक्षुष असुच्दी दर्शन ही पाप संसर्ग आध्यात्मक ये बाह्य की व्याख्या तो कहते हैं जैसे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 तो चक्षुरुरपी सन न लिप्यते लेकिन वह दृश्य के ज्ञान में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करने पर भी चाक्षुषयी असुच्दि दर्शन निमित्ते आध्यात्मिकय पाप दोषय न लिप्यते तो ये दो प्रकार के जो दोष है आध्यात्मिक और अधिभौतिक इन दोनों दोषों से दोषवान नहीं होता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 तो लोक दुखे न में पहले लोक शब्द का अर्थ करते हैं भ्रांत चेतन जीव तो ये कहते हैं कि लोको ही, लोको ही ही इत्यादि का अवतरण भी है टीका में इसे देखिए पहले अविद्याम प्रतिबिंबित चिद धातु रज्ञो भ्रांतो भवती अविद्या में प्रतिबिंबित जो चेतन है वह है अज्ञ और भ्रांत अज्ञ कहते हैं मूल अज्ञान का आश्रय अपने वास्तविक स्वरूप का जिसे बोध नहीं रहा अनादि काल से अनादि अज्ञान से युक्त उचित चिद्धातु जो चिदाभास है जीव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 जो उपाधि है अंतकरणादि उसके साथ अविद्यक तादात में करके तदात्मक समझता है तो मैं मनुष्य हूँ इत्यादि रूप समझना ये है भ्रांति ये भ्रांति जिसको हो रही उसको कहते हैं भ्रांत तो ये जो अज्ञ तथा भ्रांत हैं अविद्या प्रतिबिंबित तो चिद वो हैं लोक दुखे न में लोक शब्द का अर्थ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 पदार्थ विषयक राग विषय से युक्त होना ये कामादि दोषों से प्रयुक्त होना युक्त हुआ तो फिर वो कामादि दोष उसे शांत नहीं बैठने देता है। राग देते से युक्त जो चित्त है, वह फिर रागास्पद वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न में लगाता है प्रतिकूल पदार्थ को हटाने के लिए द्वेशास्पद जो प्रतिकूल पदार्थ हैं उसको हटाने के लिए प्रयत्न करने के लिए करता है कर्म में प्रयुक्त करता है यह है राग आदि दोष प्रयुक्त कर्म कुरुते जो भ्रांत हैं वह सक्रिय कार्यक्रम संघात को अपना स्वरूप समझता है तो कर्ता समझता है और काम आदि दोषों से प्रयुक्त हो करके कर्म करता है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 तात्म्य अभ्यास नहीं करता क्योंकि उसे अज्ञान नहीं है वह अज्ञा नहीं है अपने स्वरूप का उसे बोध है अज्ञा न होने से भ्रांत नहीं होगा भ्रांत न होने से कामादि दोष उसमें नहीं होंगे कामादि दोष न होने से कामादि दोष प्रयुक्त कर्म नहीं करेगा कामादि दोष से प्रयुक्त कर्म न करने से लिपामान नहीं होगा दुखों से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 तो प्रयोजक हेतु नहीं एक है अर्थ हैं व्यभि यदि हेतु में व्यभिचार की शंका करें साध्य के कि परमात्मा में जीव अभिन्न तो भले ही रहें लेकिन दुखित्व तो न रहें तो इसके लिए जैसे धूम में व्यभिचार की शंका कोई करता है अग्नि के तो अनुकूल तर्क होता है पर्वत में धूम रहें अग्नि न रहें ऐसी इसे कहा जाता है व्यभिचार की शंका हाँ हाँ, हाँ हेतु रस्तु साध्य मास्तु तो ये हैं व्यभिचार की शंका और इस व्यभिचार की शंका का निवर्तक अनुकूल तर्क है क्या यदि धूमो वन्नी वेभिचारी सत् तरी वन्नीजन्यों भी न सत्त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 कि जहाँ अग्नि होगा कारण वहीं धुआ होगा बिना कारण के कार्य नहीं होता कार्य कार्य हाँ हाँ कार्य कारण भाव का भंग होगा यदि भीचारी मानेंगे तो पर्वत में धूम को तो मानेंगे वन्य को नहीं मानेंगे का अर्थ है वन्य और धूम को एक आ, कार्य कारण न मानना तो वो जैसा अनुकूल तर्क है वहाँ पर